नारायण नारायण आज का विषय है भगवान का विस्मरण ही बड़ा पाप है सचमुच भगवान का अस्तित्व हम जहाँ देखें वहाँ है भगवान है या नहीं यह जानने के लिए ही बुद्धि की देन हमें मिली है भगवान का मर्म जानने के लिए हम यह देखें कि हमें कैसे बरतना है जिन्होंने भगवान को जाना वे यह कह कर गए हैं कि भगवान को क्या प्रिय है उनके कहने का यह सार है कि सारी विषय वासनाएँ छोड़कर भगवान की शरण में जाओ यह आप्त के अर्थात विद्वानों तक तज्ञों का कथन हमें प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि स्वयं अनुभव करके यानी स्वयं मुक्त होकर जिन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया है जन्म मरण से जो हमें मुक्त करता है वह है सच्चा मर्मज्ञ अर्थात आप्त जो भगवान के होकर रहते हैं उन्हें संसार का भय नहीं लगता हम हमेशा विषयों की शरण जाते हैं या नहीं फिर भगवान की शरण जाने में क्यों डरें सचमुच सारे चमत्कार किए जा सकते हैं लेकिन भगवान की शरण जाना बहुत कठिन है नाम स्मरण करने लगते हैं तो विषय हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं यानी हम सोचें कि हम भीतर बाहर विषयों से कितने लिप्त हैं फिर भी चाहे जो हो हम दृढ़ निश्चय से नाम स्मरण जारी रखें गृहस्थी करते हुए क्या बुरे विचार मन में नहीं आते तो परमात साधन करते हुए बुरे विचार मन में आते हैं तो डरने की क्या बात है प्रह्हाद ने एक बार नाम लिया तो अंत तक नहीं छोड़ा उस नाम से ही वह तर गया उस भावना से ही उसका उद्धार हुआ अर्थात यह भावना बढ़ाने के लिए हम नाम का अखंड स्मरण जारी रखें पीछे जो पाप किए गए उसका दुख ना करें अपना पूर्व संस्कार क्या हम अपनी बुद्धि से ही तय नहीं करते खुद का मन ही खुद के लिए बचता है इसके लिए क्या किया जाए कल जो किया गया उसे आज नहीं सुधारा जा सकता लेकिन वर्तमान क्षण मात्र व्यर्थ मत गवाओ कभी भी निराश मत हो प्रत्येक साधन अपने अपने हिसाब से श्रेष्ठ ही है साधन का काम पवित्र पतिव्रता के समान मानो यह पक्का याद रखो कि भगवान का दास हो जाना सब साधनों का और धर्मों का मूल है गृहस्थी सफल और पूर्ण होने के लिए हम मरते दम तक काम करते हैं तो फिर भगवान के होने के लिए भगवान प्राप्त करने के लिए थोड़े परिश्रम क्यों न करें वास्तव में भगवान को भूलना सबसे बड़ा पाप है भगवान चाहिए ऐसा लगना यह भगवान की बुद्धि है और विषय चाहिए ऐसा लगना देह की बुद्धि है वासना यानी हमारी यह इच्छा जो भगवान के विरुद्ध है यह वासना यानी विषयों के प्रति हमारी चाहिए नहीं चाहिए की भावना ज्यों ज्यों कम होती जाएगी त्यों त्यों हमारी बुद्धि नाम में स्थिर होती जाएगी इस तरह तुम हो मैं नहीं हूँ यह स्थिति जब नाम स्मरण के योग से हमारी हो जाएगी तभी हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया या हम परमेश्वर के हो गए ऐसा सार्थकता के साथ कहा जा सकेगा नितिध्यासन अर्थात अखंड परमार्थ चिंतन से साक्षात्कार होना ही मोक्ष है नारायण नारायण